विक्रांत ने उसे मोटिवेट करने के लिए ज्यादा कोई लेक्चर वगैरह भी नहीं दिया बल्कि वह सबसे पहले ही इस केस पर काम करने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे थे बाद में विक्रांत को समझ आया कि दरअसल उसकी टीम मेंबर्स तुरंत ही इस केस पर काम करने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि वो सभी केस सॉल्व करने में काफी कॉन्फिडेंट थे ऊपर से उन्हें अब तक विक्रांत के बारे में भी पता चल चुका था उन्हें इतना यकीन तो हो गया था कि अगर वो लोग केस नहीं सोल्व कर पाए तो भी विक्रांत के रहते हुए उन्हें कुछ नहीं होगा यानी कि उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दबाव नहीं झेलना पड़ेगा विक्रांत के लिए सिर काटने वाला मर्डर केस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला था किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। यह केस सॉल्व होगा भी या नहीं लेकिन फिर भी विक्रांत अपनी पूरी ताकत झोंक देगा वो अपना सब कुछ दाव लगा इस केस को सोल्व करने की कोशिश करेगा जब विक्रांत अपनी टीम के साथ केस की जाँच करने के लिए देहरादून पहुंचा तब उसे पता चला कि आखिर सब क्यों स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होना चाहते हैं जब ये लोग देहरादून पहुंचे तो वहाँ के लोकल पुलिस वालों ने इनका स्वागत किया लोगों के रहने का इंतजाम वैसे तो पुलिस स्टेशन के भीतर ही आवास में किया गया था लेकिन पहले दिन इन्हें शहर के एक लग्जरी होटल में रुकने का इंतजाम किया गया था खुद देहरादून शहर के ब्यूरो चीफ इन लोगों से मिलने के लिए होटल में आये हुए थे और उन्होंने डिनर भी इन्हीं लोगों के साथ किया था अगले दिन सुबह से ही विक्रांत अपनी टीम के साथ मिलकर केस की जांच शुरू करने वाला था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मदद करने के लिए देहरादून की लोकल पुलिस टीम भी एक्टिव थी। विक्रांत और उसकी टीम को काम करने के लिए पुलिस स्टेशन के भीतर उन्हें एक खास ऑफिस भी दिया गया था इसके साथ ही यहाँ के कुछ सीनियर ऑफिसर भी विक्रांत से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे ये लोग विक्रांत की मदद के लिए हर कदम पर तैयार थे और किसी भी तरह का टास्क करने के लिए तैयार थे विक्रांत और उनकी टीम मेंबर्स अभी तक तो नॉर्मल पुलिस वाले थे ये लोग फील्ड में घूम करदारी कर की जा रही थी कि जैसे मानो ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट के काफी सीनियर ऑफिसर्स थे ऐसे में अब विक्रांत को कुछ चिंता करने की या किसी चीज का इंतजाम करने की जरूरत नहीं थी इन्हें बस अपनी शर्ट की बाहें मोड़नी थी और फिर तुरंत ही काम में लग जाना था अगले दिन दोपहर तक विक्रांत अपनी टीम के साथ ऑफिस पहुंच चुका था वहाँ पहुँचने के बाद उसने सभी टीम मेंबर्स को बुलाकर मीटिंग करना शुरू किया किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का पहला स्टेप ये होता है कि केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए विक्रांत और उसकी टीम ने यही करना शुरू किया दरअसल यहाँ ऑफिस में विक्रांत की इन्फॉर्मेशन नोट करने के लिए एक टेबलेट दिया गया था जिसमे पहले से ही केस ऐसी जुड़ी अधिकतर इन्फॉर्मेशन सेव थी लेकिन विक्रांत को व्हाइट बोर्ड आरोप अपने हाथों ऐसी इन्फॉर्मेशन नोट करना ज्यादा बेहतर लगता था इसके पीछे विक्रांत का तर्क यह था कि अगर इन्फॉर्मेशन को हाथों से लिखकर नोट किया जाता है तो फिर वो उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है और उससे ज्यादा फील कर पाता है इस वजह से वो खुद के लिए व्हाइट बोर्ड चाहता था लेकिन वास्तव में ये केस बहुत बड़ा था और इस केस के विक्टिम भी बहुत ज्यादा थे दूसरी बात विक्टिम सिर्फ एक ही शहर के नहीं थे बल्कि वो अलग अलग शहर के थे और अब इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अलग अलग शहर में जाना पड़ेगा तो ऐसी सिचुएशन में वाइट बोर्ड को तो इधर उधर मूव कराया नहीं जा सकता था देखो सबसे पहली बात तो इस केस में एक विक्टिम नहीं है अलग अलग शहरों में कुल छह विक्टिम हैं और चूंकि उन सभी के सिर काट दिए गए थे तो अभी तक इन लोगों की पहचान भी नहीं हो सकी है ये पहली मुश्किल है दूसरी मुश्किल ये है कि अभी तक कातिल की भी कोई पहचान नहीं हो सकी है कातिल कोई एक है या एक से ज्यादा भी नहीं पता और चूंकि उसने किसी भी डेड बॉडी पर एक भी फिंगर या फिर कोई सबूत नहीं छोड़ा है कातिल ने के हाथ भी काट दिए थे क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि उनके हाथ पर काल का फिंगर प्रिंट छपा रहा होगा प्लस सभी विक्टिम का सिर भी काटा गया था। ऐसे में, पुलिस उसके बारे में भी कभी कुछ पता नहीं लगा पाई ने केस के बारे में करते अपनी टीम में कहा सही बात है इसीलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करना ही बहुत डिफिकल्ट क्यूँकी अभी तक ये पता नहीं था की केस का विक्टिम कौन है हर्ष ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा मुझे याद है कि जो एक विक्टिम हरिद्वार रोड पर मिला था शायद उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई थी हर्षित ने मॉनिटर की तरफ देखते हुए कहाता है तो इस वजह से पुलिस ने अपने पास डेड बॉडी से जुड़े सारे सबूत और गवाह सुरक्षित रखे रहे होंगे फिर बाद में कभी डी एन ए वगैरह मैच होने के बाद ही विक्टिम की आइडेंटिटी निकल सामने आई रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है यही हुआ रहा होगा और अब तक तो बहुत देर हो चुकी रही होगी हर्ष ने आगे जोड़ते हुए कहा जब मर्डर के सालों बाद विक्टिम की आइडेंटिटी पता चल रही है तो फिर तो कतल का पता लगाना नामुमकिन ही रहा होगा क्योंकि बाद में पुलिस को सिर्फ विक्टिम की आइडेंटिटी ही पता चली रही होगी एक्चुअल में क्राइम सीन पर क्या हुआ था और कैसे हुआ था ये तो बाद में भी राज ही बना रहा होगा कातिल किस दरिंदगी के साथ उन्हें मारा था कतल की क्या वजह थी ये सब आज तक राज है एक और चीज और जान लो विक्रांत ने सामने लगी हुई प्रोजेक्टर स्क्रीन पर ध्यान देते हुए कहा देखो ये ही, ही बहादुर बहुत बहुत बहुत भी है क्योंकि देखो इसने जितने लोगों का मर्डर किया है वो सब दूसरे शहर के थे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूरी संभावना है कि ये सभी विक्टिम्स अलग अलग शहरों के थे तो क्यूँकी उस वक्त पुलिस में लाश मिलने वाले लोकल शहर में पूरा सर्च अभियान चलाया था लेकिन विक्टिम की आइडेंटिटी का कुछ भी पता नहीं लग सका था इसका मतलब ये है की कालिल ने न सिर्फ मर्डर किया था बल्कि उसने किडनेपिंग को भी अंजाम दिया था वो सबसे पहले विक्टिम की अलग अलग शहर ऐसी किडनेपिंग करके दूसरे शहर में ले आया और फिर वहाँ से ला कर उसने मर्डर किया था सुनकर अबाक रह गया इसका मतलब की ये बहुत शातिर आदमी है इसने खतरनाक और शातिर आदमी के पकड़ने के लिए हमें खास इंतजाम करने की जरूरत है कुछ अलग हट सोचना पड़ेगा सर आप ना बहुत बुरे हो ने विक्रांत को फोन किया था और उसने विक्रांत से शेखी बघाड़ते हुए कहा अभी तो हम लोग मिले थे और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी और फिर आप इतनी जल्दी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होकर यहाँ से दूर चले गए मुझे अकेला छोड़ गए आप अब बहुत बुरे हैं इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और विक्रांत अब सोने की तैयारी कर रहा था आज उसका पूरा दिन काफी थकान वाला रहा था सो वो जल्दी से सो जाना चाहता था ताकि अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ दिन की शुरुआत कर सके अरे नहीं ऐसा नहीं है विक्रांत ने बनावटी हंसी हंसते हुए और बात बनाते मुझे खुद उम्मीद नहीं थी की मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर क्या बताता और पता है यहाँ मेरा सिलेक्शन टीम लीडर के तौर पर किया गया है टीम लीडर बस आप बहाने बनाते हैं स्वाति ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा अच्छा जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं मैं आपसे मिलने आऊंगी फिर बताती हूँ आपका पूरा हिसाब करूँगी मैं अरे नहीं नहीं यहाँ नहीं आना है मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ कोई घूमने थोड़ी ना आया हूँ काम बहुत है विक्रांत ने जवाब दिया नहीं मुझे कुछ नहीं पता आप मेरे सर हो और मुझे आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता मैं तो आऊंगी और आपके साथ रहूंगी समझे स्वाति ने विक्रांत से कहा अच्छा केस के बारे में कुछ पता चला आपने सोल्व किया कि नहीं अभी तक क्या केस है मुझे भी बताइए ओह अभी कहाँ से सॉल्व कर लूँगा? अभी तो विक्रांत कुछ कहने जा रहा था कि अचानक से उसके कमरे की डोर वेल बच चुकी इस वक्त से वो रुक गया उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर इस वक्त उससे मिलने के लिए कौन आया हुआ है